श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद नब्बे चौदह सितंबर अट्ठारह सौ चौरासी नरेंद्र आदि को शिक्षा वेद वेदांत में केवल आभास है नरेंद्र गा रहे हैं हे दिनों के शरण तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है उसमें अमृत की धारा बह रही है हे प्राणों में रमण करने वाले उससे मेरे श्रवणेन्द्र शीतल हो जाते हैं जब कभी तुम्हारे नाम की सुधा श्रवणों का स्पर्श करती है तो समस्त विषाद राशि का एक क्षण में नाश हो जाता है हे हृदय के स्वामी चिदानंद घन तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय अमृतमय हो जाता है जो ही नरेंद्र ने गाया तुम्हारे नामों को गाते हुए हृदय अमृतमय हो जाता है श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए समाधि के आरंभ में हाथ की उंगलियाँ खासकर अंगूठा काँप रहा था कौन नगर के भक्तों ने श्री रामकृष्ण की समाधि कभी नहीं देखी थी श्री रामकृष्ण को मौन धारण करते हुए देखकर वे लोग उठे भवनाथ आप लोग बैठिए यह इनकी समाधि की अवस्था है कौन नगर के भक्तों ने फिर आसन ग्रहण किया नरेंद्र गा रहे हैं श्री राम भावावेश में नीचे उतर नरेंद्र के पास जमीन पर बैठे बड़ी देर बाद जब कुछ प्राप्त अवस्था हुई तब वही जमीन पर बिछी हुई चटाई पर जा बैठे नरेंद्र का गाना समाप्त हो गया तानपुरा यथास्थान रख दिया गया श्री रामकृष्ण को भाव का आवेश अब भी है उसी अवस्था में कह रहे हैं यह भला कैसी बात है माँ मक्खन निकाल कर मुँह के सामने रखो ना तालाब में चारा मछलियों का छोड़ेगा न बंसी लेकर बैठा रहेगा बस मछली पकड़कर उसके हाथ में रख दो कैसा उत्पात है माँ तर्क विचार अब ना सुनूंगा कैसा उत्पात है अब मैं फटकार दूंगा वे वेद विधि के पार हैं क्या वेद वेदांत और शास्त्रों को पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है नरेंद्र से समझा वेदों में आभास मात्र है नरेंद्र ने फिर स्वयं तानपुरा ले आने के लिए कहा श्री रामकृष्ण कह रहे हैं मैं गाऊँगा अब भी भावावेश है श्री रामकृष्ण गा रहे हैं उन्होंने कई गाने गाए फिर वे तीन के फिर वे गीत के एक चरण की आवृत्ति करते हुए कह रहे हैं माँ मुझे पागल कर दे उन्हें ज्ञान और विचार द्वारा या शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता वे पूर्वक गाने वाले से कह रहे हैं भाई आनंदमयी का एक गाना गाइए गवैये महाराज क्षमा कीजिएगा श्री राम कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं नहीं भाई इसके लिए आग्रह कर सकता हूँ इतना कहकर गोविंद अधिकारी की यात्रा नाटक के दल में गाई जाने वाली वृंदा की उक्ति को गाते हुए कह रहे हैं राधिका अगर कृष्ण को कुछ कहना चाहे तो कह सकती है क्योंकि कृष्ण के लिए तमाम रात जग उन्होंने भोर कर दिया बाबू तुम ब्रह्ममयी के पुत्र हो वे घट घट में हैं तुम पर मेरा जोर अवश्य है किसान ने अपने गुरु से कहा था तुम्हें ठोक कर मंत्र लूँगा गवैये साहस्य जूतियों से ठोक कर श्री राम कृष्ण गुरु के उद्देश्य में प्रणाम करके हंसकर नहीं इतनी दूर नहीं बढ़ सकता हूँ फिर भावावेश में कह रहे हैं प्रवर्तक साधक सिद्ध और सिद्धों के सिद्ध हैं क्या तुम सिद्ध हो या सिद्धों के सिद्ध अच्छा गाओ गवे अलाप करके गाने लगे श्री कृष्ण अलाप सुनकर भाई इससे भी आनंद होता है गाना समाप्त हो गया कोल के भक्त श्री कृष्ण को प्रणाम करके विदा हो गए साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं गुसाई जी तो मैं अब चलता हूँ श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में है माता के साथ बातचीत कर रहे हैं माँ मैं या तुम क्या मैं करता हूं नहीं नहीं तुम करती हो अब तक तुमने विचार सुना या मैंने ना मैंने नहीं सुना तुम ही ने सुना है श्री रामकृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है अब वे नरेंद्र भवनाथ मुखर्जी आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं साधक की बात उठाते हुए भवनाथ ने पूछा कैसा आदमी है श्री रामकृष्ण तमोगुड़ी भक्त है भवनाथ खूब श्लोक कह सकता है श्री रामकृष्ण मैंने एक आदमी से कहा था वह रजोगुणी साधु है उसे क्यों सीधा फीदा देते हो एक दूसरे साधु ने मुझे शिक्षा दी उसने कहा ऐसी बात मत कहो साधु तीन तरह के होते हैं सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी उस दिन से मैं सब तरह के साधुओं को मानता हूँ नरेंद्र सहास्य क्या उसी तरह जैसे हाथी नारायण हैं सभी नारायण हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए विद्या और अविद्या के रूपों से वे ही लीला कर रहे हैं मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ चंडी में है वही लक्ष्मी है और अभागे के यहाँ की धूल भी वही है भवनाथ आदि से यह क्या विष्णु पुराण में है भवनाथ हंसते हुए जी मुझे तो नहीं मालूम कौन नगर के भक्त आपकी समाधि अवस्था देख उठे चले जा रहे थे श्री राम कृष्ण कोई फिर कह रहा था कि तुम लोग बैठो भवनाथ हंसते वह मैं हूं श्री रामकृष्ण तुम जैसे लोगों को यहां लाते हो वैसे ही भगा भी देते हो गवैये के साथ नरेंद्र का वाद विवाद हुआ था उसी की बात चल रही है मुखर्जी नरेंद्र ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा श्री रामकृष्ण हाँ ऐसी दृढ़ता तो चाहिए ही इसे सत्व का कहते हैं लोग जो कुछ कहेंगे क्या उसी पर विश्वास करना होगा वेश्या से क्या यह कहा जाएगा कि तुम्हें जो रुचे वही करो तो वेश्या की बात भी माननी होगी मान करने पर एक सखी ने कहा था राधिका को अहंकार हुआ है वृंदे ने कहा यह अहम किसका है यह उन्हीं का अहंकार है कृष्ण के ही गर्व से वे गर्व करती हैं अब हरिम के महात्मा की बात हो रही है भवनाथ नाम करने पर मेरी देह हल्की पड़ जाती है श्री राम कृष्ण वे पाप का हरण करते हैं इसीलिए उन्हें हरि कहते हैं वे त्रिताप के हरण करने वाले हैं और चैतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था अतएव अच्छा है देखो चैतन्य देव कितने बड़े पंडित थे और वे अवतार थे उन्होंने इस नाम का प्रचार किया था अतएव यह बहुत ही अच्छा है हँसते हुए कुछ किसान एक न्योते में गए थे भोजन करते समय उनसे पूछा गया तुम लोग आमड़े की खटाई खाओगे उन्होंने कहा बाबू ने अगर उसे खाया हो तो हमें भी देना मतलब यह कि उन्होंने खाया होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण के शिवनाथ शास्त्री से मिलने की इच्छा हुई है वे मुखर्जियों से कह रहे हैं एक बार शिवनाथ शास्त्री को देखने के लिए जाऊँगा तुम्हारी गाड़ी से जाऊँगा तो किराया ना पड़ेगा मुखर्जी जो आज्ञा एक दिन भेज दी जाएगी श्री रामकृष्ण भक्तों से अच्छा क्या वह हम लोगों को पसंद करेगा वे लोग साकारवादियों की कितनी निंदा करते हैं श्रीयुक्त नरेंद्र मुखर्जी तीर्थ यात्रा करने वाले हैं श्री राम कह रहे हैं साहस्य यह कैसी बात प्रेम के अंकुर के उगते ही जा रहे हो अंकुर होगा फिर पेड़ होगा तब फल होंगे तुम्हारे साथ अच्छी बातें हो रही थी महेंद्र जी जरा इच्छा हुई है घूम लूं फिर जल्द ही आ जाऊंगा